टॉक कंठोरे कांकर घने नंबर जप तपकी ने नातम को जा नावरी जे दोती टांगे ना काया को पे दया करे धर्म मन राख घर में रहे उदासी अपना सा दुख सबका जाने ताही मिले अविनाशी सहे कु सब्द गई छाने गर्व घुमाना यही रीज मेरे निरंकार की कहत मलुक दीवाना राम कहो राम कहो राम कहो बावरे बाबरे अच सर नाचुक बोधू पायो बला दावरे जिन तो को तना दिनो को ना भजन किनो जन्म सिरा जात तेरो लोहे कै सोता रे राम जी को गाव गाव राम जी को तूरी जा राम जी के चरण कमल चित मही लावरे कहत मलुक दास छोड़ झूठी जूठिया आनंद मगन होइके तई हरी गुण गावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे बाबा मल्लुपदास भक्त हैं ज्ञानी नहीं प्रेमी हैं ध्यानी नहीं सत्य को उन्होंने हृदय को हृदय के माध्यम से हृदय के द्वारा जाना है जीवन के सत्य को पहचानने की दो व्यवस्थाएं एक बुद्धि का जागरण हो सोई हुई चेतना जागे बुद्ध का मार्ग मस्तिष्क के विकार दूर हो विचार दूर हों, बुद्धि निर्मल बने दर्पण बने वैसे सत्य यदि जाना जाए तो सत्य का नाम परमात्मा नहीं परमात्मा प्रेमी के द्वारा दिया गया नाम इसलिए बुद्ध के मार्ग पर परमात्मा की कोई जगह नहीं न महावीर के मार्ग पर परमात्मा की कोई जगह परमात्मा शब्द सार्थक नहीं है ध्यान की व्यवस्था में दूसरा मार्ग है हृदय जागे हृदय के विकार दूर हों हृदय की संवेदनशीलता बढ़े हृदय की भावना प्रकटे प्रेम जगे बुद्धि जगे तो जो मिलता है उसे हम कहते सत्य हृदय जगह तो जो मिलता है उसे हम कहते प्रभु मिलता तो एक ही है नाम दो हैं दो अलग ढंग से खोजे गए मार्ग से एक ही सत्य को दो अलग ढंग से देखा गया है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए परमात्मा और सत्य की बात में कोई विरोध नहीं है लेकिन पहुंचने वाले अलग अलग द्वार से आए परमात्मा तक जो आया है वो प्रेम की पगडंडी से आया है सत्य तक जो आया है वो बुद्धि के राजपथ से आया है, और ध्यान रखना बुद्धि को मैं कह रहा हूं राजपथ और प्रेम को कह रहा हूं पगडंडी सकारण बुद्धि का राजपथ है साफ सुथरा है सीधा है विधि विधान है तर्क युक्त है महावीर के वचन अति तर्क युक्त थे वैसे ही बुद्ध के वचन बुद्ध से विवाद करके जीतना संभव नहीं बुद्ध की बात माननी ही पड़ेगी बुद्ध की बात तर्कातीत नहीं है तर्कातीत की चर्चा ही नहीं की है जो तर्क में आ सके उसका ही निर्वचन हुआ है तो बुद्ध से नास्तिक भी राजी हो जाएगा अनेक नास्तिक राजी हुए कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो कितने ही बुद्धि का विलास हो बुद्ध के पास आके झुक जाएगा भक्त की भाषा अटपटी तर्क के पार है प्रेम की है पगडंडी की तरह इर्ची तिरछी कब बाएं घूम जाती कब दाएं घूम जाती कहना मुश्किल है विरोधाभाषी है केवल वे ही समझ पाएंगे जो श्रद्धा का सूत्र पकड़ के चलेंगे बुद्ध के मार्ग पर बुद्धि के मार्ग पर श्रद्धा अनिवार्य नहीं है। बुद्धि के मार्ग पर सुविचार अनिवार्य है श्रद्धा पीछे आएगी अनुभव के बाद आएगी अनुभव से आएगी पहले अपेक्षा नहीं प्रेम है प्रेम के मार्ग पर श्रद्धा पहली सीढ़ी है प्रेम श्रद्धा से ही शुरू होता है। अतर्क श्रद्धा अनुभव पीछे होगा अनुभव श्रद्धा से निकलेगा बुद्धि के मार्ग पर जो अंतिम है प्रेम के मार्ग पर वह प्रथम है बुद्धि के मार्ग पर भी समर्पण होता है लेकिन अंत में मंजिल जब बिल्कुल करीब आ जाती तब समर्पण होता है बुद्धि का रास्ता राजपथ की तरह है साफ सुथरा है असुरक्षा नहीं है प्रेम का रास्ता पगडंडी की तरह है बीहड़ से गुजरता है सुरक्षा नहीं प्रेमी के लिए साहसी होना जरूरी है प्रेम साहस मांगता है जो बुद्धि में बहुत कुशल हैं इतना साहस नहीं जुटा पाते प्रेम के रास्ते पर पागल जाते प्रेम के रास्ते पर पहला ही चरण समर्पण का है अपने को मिटा डालने का है मलुकदास प्रेमी इस बात को पहले ख्याल में ले लेना फिर मैंने कहा बुद्धि का मार्ग राजपथ जैसा है क्योंकि बुद्धि सभी के पास है और एक जैसी है बुद्धि के नियम एक जैसे हैं दो दो चार मेरे लिए ही नहीं होते तुम्हारे लिए भी दो, दो चार होते और दो, दो चार भारत में ही नहीं होते तिब्बत में भी होते हैं जापान में भी होते हैं चीन में भी होते हैं चांतारों पर भी अगर आदमी होगा तो दो दो चार ही होंगे कहीं भी होगा आदमी कहीं भी बुद्धि होगी तो दो दो चार होंगे बुद्धि के नियम सार्वभौम यूनिवर्सल इसलिए हजारों लोग बुद्धि के मार्ग पर सांस चल सकते सा सहमति हो जाएगी प्रेम के मार्ग पर भीड़ नहीं चलती प्रेम के मार्ग पर अकेला चलना होता है इसलिए पगडंडी मेरा प्रेम बस मेरा प्रेम है उस जैसा प्रेम दुनिया में कहीं भी नहीं है तुम्हारा प्रेम तुम्हारा प्रेम है उस जैसा प्रेम ना पहले कभी हुआ है ना फिर कभी होगा प्रेम वैयक्तिक है प्रेम का स्वाद व्यक्ति का स्वाद है प्रेम गणित जैसा नहीं है कि दो दो चार प्रेम काव्य है प्रेम में निजता है हर प्रेमी का प्रेम उसके हस्ताक्षर लिए होता है इसलिए पगडंडी इसलिए बुद्ध के वचन शंकराचार्य के वचन महावीर के वचन में तालमेल बिठाया जा सकता है कोई अड़चन नहीं लेकिन मल्लुकदास मीरा और चैतन्य में तालमेल बिठाना बहुत कठिन मालूम होगा प्रेम की निजता है प्रेम का अनूठापन है अद्वितीयता है इसलिए पगडंडी छोटा सा सकरा सा रास्ता है कबीर तो कहते हैं इतना सकरा है कि ताम में दो न समा एक ही चल पाता है इसलिए जब तक भक्त रहता है भगवान नहीं हो पाता दो के लायक भी जगह नहीं है प्रेम गली अति सांकरी जब भक्त मिट जाता है तो भगवान हो पाता है जगह इतनी है दो के लायक भी स्थान नहीं है इसलिए पगडंडी बड़ी छोटी संकीर्ण पगडंडी प्रेमी के मार्ग पर केवल मतवाले जाते दीवाने जाते इसलिए मैंने कहा कि मल्लुकदास पियक्कड़ है शराबी प्रेम का नशा चाहिए बुद्धि होशियारी से चलती प्रेम लड़खड़ा के चलता है प्रेम में एक मस्ती है बुद्धि में साफ सुथरापन है प्रेम में एक रस है बुद्धि रूखी सूखी है बुद्धि का राजपथ मरुस्थल से गुजरता है प्रेम की पगडंडी हरे जंगलों फूलों पक्षियों के कलरों से झीलों सरोवरों के पास से गुजरती प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय करना होता है क्या उसके हृदय के साथ क्या उसके व्यक्तित्व के साथ क्या उसकी बुद्धि के साथ मेल खाता है और कोई दूसरा निर्णायक नहीं हो सकता प्रत्येक को अपने भीतर ही निर्णय करना होता है जिस बात से तुम्हारे भीतर उमंग उठाती हो जिस बात को सुनकर तुम्हारे भीतर रोमांच हो जाता हो जिस बात को सुनकर तुम्हारे भीतर श्रद्धा उमड़ती हो वही तुम्हारा मार्ग है उसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं और भूल के भी दूसरे के मार्ग पर मत चलना क्योंकि दूसरे के मार्ग से कोई कभी नहीं पहुंचता अपने ही मार्ग से पहुंचता है इसलिए कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर उसका यह मतलब मत समझना कि हिंदू धर्म में या मुसलमान धर्म में उसका अर्थ होता है जो तुम्हारी निजता है स्वधर्म अगर भक्ति तुम्हारी निजता है तो उसमें मर जाना भी बेहतर है अगर ज्ञान तुम्हारी निजता है तो उसमें मर जाना बेहतर है पर धर्मो भया भया दूसरे का धर्म बहुत भयानक है भूल के मत जाना और इसीलिए बड़ा उपद्रव है जगत में तुम अपनी सुनते ही नहीं तुम अपनी गुनते ही नहीं दूसरे जैसा कहते हैं वैसा मान के चल पड़ते हो यह संयोग की बात है कि तुम जैन घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए इससे धर्म तय नहीं होता तुम्हें धर्म तो तय करना पड़ेगा धर्म इतना सस्ता नहीं है कि जन्म से तय हो जाए धर्म के लिए तो स्वयं निर्णय लेना होता है जिसने स्वयं निर्णय नहीं लिया वो चलता रहता है दूसरों की मान के पर धर्म मान के चलता रहता है और उसका जीवन व्यर्थ उसकी मृत्यु व्यर्थ अवसर खो जाता है धर्म की शुरुआत ही तब होती है जब तुम निर्णय लेते हो कि मेरा स्वयं का मार्ग क्या मैं ऐसे जनों को जानता हूं जो नाचना चाहेंगे लेकिन महावीर के सामने नाचने की मनाही जो हाथ में दिए जलाकर गुनगुनाना चाहेंगे जो वीणा उठाकर गीत गाना चाहेंगे लेकिन महावीर के सामने उसकी मनाही है नग्न महावीर के सामने बांसुरी बजाओगे भली लगेगी भी नहीं मैं ऐसे हिंदुओं को जानता हूं जो राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी बजाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि को यह बात पटती नहीं बजाते हैं गाते हैं गुनगुनाते हैं बुद्धि को बात पटती नहीं झूठा प्रपंच करते रहते हैं किस, किसी घर में पैदा हो गए तो ढोते हैं बोझ की तरह और धर्म अगर बोझ की तरह ढोया जाए तो तुम्हें क्या खाक मुक्त करेगा धर्म जब पंख बनता है तो मुक्त करता है धर्म जब आनंद और उल्लास होता है तब मुक्त करता है धर्म जब तुम चुनते हो तब मुक्त करता है जिन लोगों ने महावीर के पास आके शरण ली थी उन्होंने चुना था अब उनके घर में जो बच्चे पैदा होकर जैन हो रहे हैं उन्होंने चुना नहीं जो मीरा के साथ दीवाना होकर नाचे थे उन्होंने चुना था अब तुम परंपरागत रूप से मीरा के गीत गुनगुना रहे हो न उनमें प्राण रह गया न श्वास रह गई लाश ढोए चले जा रहे हो दुनिया में इतना अधर्म है उसका मौलिक कारण यही है कि लोग अपने स्वधर्म की चिंता ही नहीं कर रहे जन्मगत धर्म के साथ बंधे इधर हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो यही है ताकि फिर से तुम स्वधर्म की चिंता कर सको फिर से चुनो चुनाव अभी हुआ ही नहीं जन्म से तय कुछ होता ही नहीं जन्म से शरीर मिलता है आत्मा नहीं आत्मा तो तुम लेकर आते हो लंबी लंबी यात्रा से उस लंबी यात्रा में न मालूम क्या क्या तुमने सीखा है क्या क्या तुमने किया है उस सारी सिखावन के आधार पर निर्णय होगा कौन सी बात तुम्हें रुचती जो बात तुम्हें रुच जाए वही तुम्हारा स्वधर्म फिर सब छोड़कर हिसाब किताब स्वधर्म के पीछे चल पड़ना अगर स्वधर्म भटका भी दे तो भी पहुंच जाओगे और परधर्म अगर पहुंचा भी दे तो नहीं पहुंच पाओगे इसे ख्याल में लेना यह सूत्र बहुमूल्य है स्वधर्म में अगर तुम डूब भी जाओ तो भी पहुंच जाओगे लेकिन परधर्म में अगर तुम सुरक्षा से चलते भी रहो तो भी कहीं ना पहुंचोगे दूसरे के माध्यम से कोई पहुंचता नहीं न तो दूसरे के द्वारा तुम भोजन कर सकते हो न दूसरे की आंख से देख सकते हो न दूसरे के पैर से चल सकते हो तो दूसरे की आत्मा से तुम कैसे परमात्मा को झांकोगे अपनी ही खिड़की खोलनी पड़ती मल्लुकदास प्रेम की खिड़की को खोलकर खड़े इस बात को ख्याल में लेकर उनके सूत्रों को समझना ना वह रिझे जब तब कि ना आत्म को जारे ना वह रिझे धोती टांगे ना काया के पखारे उस परमात्मा को तुम रिझा ना सकोगे न तो जब से न तप से ना आत्मा को जलाने से पीड़ा देने से न छुआछूत शुद्धि के विचार से वर्ण धर्म से और ना काया की शुद्धि से पहली बात समझने की है ना वह रिझे रिझे शब्द भक्त का है उसमें भक्ति की कुंजी छुपी है परमात्मा को पाना नहीं है परमात्मा को रिझाना है समझो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा है इस पर तो भक्तों को संदेह ही नहीं परमात्मा के होने में तो श्रद्धा है ही परमात्मा के लिए भक्त प्रमाण नहीं मानता भक्त यह नहीं कहता कि सिद्ध करो परमात्मा है जो कहे सिद्ध करो परमात्मा है उसके लिए भक्ति का मार्ग नहीं भक्त के लिए परमात्मा ही है और सब चीजें असिद्ध हैं सिर्फ परमात्मा सिद्ध है ये बात बिना किसी प्रमाण के उसे स्वीकार है ज्ञानी को अखरेगी यह बात कि यह क्या अंधापन हुआ लेकिन ज्ञानी के लिए जो आंख है वो भक्ति के लिए आंख नहीं और ज्ञानी के लिए जो अंधापन है वो भक्ति के लिए आंख है श्रद्धा बड़ी कला है श्रद्धा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है श्रद्धा का अर्थ होता है संदेह से प्राण व्यथित नहीं होते हर बच्चा श्रद्धा लेके पैदा होता है श्रद्धा स्वाभाविक है जब बच्चा अपनी मां के स्तन पर मुंह रखता है और दूध पीना शुरू करता है तो श्रद्धा से संदेह से नहीं संदेह हो तो मुंह अलग कर ले पता नहीं जहर हो पहले प्रमाण चाहिए स्तन से पोषण मिलेगा इसका प्रमाण क्या है इसके पहले तो बच्चे ने कभी स्तन से पोषण पाया नहीं पहली दफा स्तन को पीने चला है प्रमाण कहां है जिसके स्तन से पीने चला है दूध वो जहरीली न होगी इसका सबूत क्या है नहीं बच्चा पीना शुरू कर देता है एक सहज श्रद्धा है एक आस्था है जो अभी संदेह से मलिन नहीं हुई जैसे जस जैसे बच्चा बड़ा होगा श्रद्धा संदेह से मलिन होने लगेगी वो अपने बाप पे भी संदेह करेगा अपनी मां पर भी संदेह करेगा जिस जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे संदेह भी बड़ा होगा संदेह हम सीखते हैं, श्रद्धा हम लाते हैं। कुछ धन्यभागी लोग हैं जो अपनी श्रद्धा को बचा लेते नष्ट नहीं हो पाती बड़ा साहस शही श्रद्धा को बचाने के लिए कौन सा साहस संदेह में कोई बड़ा साहस नहीं संदेह तो भय के कारण ही पैदा होता है इसे थोड़ा समझो संदेह आता है भय की छाया के कारण जब तुम डरते हो तभी तुम संदेह करते हो संदेह का मतलब होता है पता नहीं दूसरा लूट लेगा चोरी करेगा मारेगा क्या होगा जब तुम भयभीत होते हो तब संदेह आता है जब तुम निर्भय होते हो तब श्रद्धा होती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा भयभीत होगा परिचित होगा उनसे जो अपने नहीं है परिवार के बाहर जाएगा लोग लूट लेंगे कभी लोग मार देंगे कभी कभी लोग धोखा देंगे धीरे धीरे संदेह बढ़ेगा धीरे धीरे संकालु दृष्टि पैदा होगी धीरे धीरे अपने संदेह में घिरा रहने लगेगा सजग होकर चलेगा कि कोई लूट ना ले कोई धोखा ना दे दे और ऐसे धीरे धीरे मनुष्यता पर भरोसा खो देगा अस्तित्व पर भरोसा खो देगा इस भरोसे खोदने को कोई बड़ी गुणवत्ता नहीं कहा जा सकता है यह तो इसी बात का सबूत है कि भय बहुत घना हो गया निर्भय व्यक्ति ही श्रद्धा को उपलब्ध होते हैं और श्रद्धा को उपलब्ध होते हैं कहना ठीक नहीं निर्भय व्यक्ति अपनी श्रद्धा को खंडित नहीं होने देते जिस श्रद्धा को जन्म के साथ लेकर आए थे उसे बचाए रखते धरोहर की तरह परमात्मा पर श्रद्धा का इतना ही अर्थ है जैसे मां पर श्रद्धा मां से तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए मां से जो भी मिलेगा वो पोषण होगा इस अस्तित्व से हमारा जन्म हुआ है इसलिए अस्तित्व हमारा शत्रु नहीं हो सकता ये अस्तित्व हमारी मां है इस अस्तित्व को ही हमने अगर शत्रु मान लिया तो हद हो गई जिससे हम पैदा हुए हैं वो हमारे विपरीत नहीं हो सकता और जिसमें हम फिर पुनः लीन हो जाएंगे वह हमसे विपरीत नहीं हो सकता हम उसी के फैलाव जैसे सागर में तरंगे हैं ऐसे हम परमात्मा की तरंगे हैं। भक्त को यह बात प्रगाढ़ रूप से प्रगट है इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है ऐसा उसे स्पष्ट अनुभव होता है। और इस अनुभव में कोई खामी मुझे दिखाई नहीं पड़ती कोई भूल चुक दिखाई नहीं पड़ती ये वृक्ष पृथ्वी पर भरोसा किए पृथ्वी में जड़ें फैला रहे हैं जानते हैं कि पृथ्वी रस्वती है मां है ये वृक्ष आकाश में सिर उठा रहे हैं ये सूरज को छूने के लिए चले जानते हैं कि सूरज पिता है उसकी किरणों में प्राण जीवन है इस श्रद्धा के बल पर ही ये जी रहे हैं, किसी वृक्ष को अश्रद्धा पैदा हो जाए वो मरना शुरू हो जाएगा डर हो जाए पैदा कि पता नहीं पृथ्वी से रस मिलेगा कि मौत कि सूरज है भी कि नहीं ऐसा भयभीत हो जाए वृक्ष तो सिक जाएगा अपने में बंद हो जाए खंडित होने लगेगी उसकी जीवनधारा जीवन के रस स्रोत सूख जाएंगे भक्त रसपूर्ण है भक्त की पहली शर्त है कि परमात्मा है इसमें वो प्रमाण नहीं मांगता इसलिए कहते मलूक नावह रिझे इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठाना कि है परमात्मा या नहीं ये भक्त के लिए सवाल नहीं है। अगर ये सवाल तुम्हें उठता हो तो भक्ति तुम्हारा मार्ग नहीं फिर तुम्हारा मार्ग ज्ञान है फिर तुम्हें संदेह कर कर के ही लंबी यात्रा करनी पड़ेगी संदेह की इतना संदेह करना पड़ेगा कि धीरे धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाए कि तुम्हें संदेह पर भी संदेह हो जाए तब तुम्हें श्रद्धा पैदा होगी उसके पहले नहीं वो बड़ी लंबी यात्रा है संदेह पर भी जब तुम्हें संदेह पैदा हो जाएगा जब संदेह पर संदेह आ जाएगा और संदेह संदेह से खंडित हो जाएगा तब तुम्हें श्रद्धा पैदा होगी भक्त की श्रद्धा कुरी मौजूद है।, है ही उसे लाने की जरूरत नहीं परमात्मा है इसलिए अब सवाल क्या है सवाल यह है कि परमात्मा को कैसे रिझाएं ज्ञानी का सवाल है कि परमात्मा है या नहीं केशवचंद्र रामकृष्ण के पास गए तो उन्होंने पूछा परमात्मा है या नहीं वो ज्ञानी का सवाल है और रामकृष्ण खूब हंसने लगे उन्होंने कहा यह सवाल कभी मुझे उठा ही नहीं परमात्मा है या नहीं इसका उत्तर मैंने कभी खोजा नहीं क्योंकि यह सवाल मुझे कभी उठा नहीं परमात्मा तो है ही उसके अतिरिक्त तो और कौन है जो है वो परमात्मा का रूप है केशव चंद्र बहुत विवाद करने लगे तर्कनिष्ठ व्यक्ति थे और रामकृष्ण बड़े प्रफुल्लित होने लगे बड़े आनंदित होने लगे और जब विवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा तो रामकृष्ण ने के केशव को गले लगा लिया के साथ तो बहुत हैरान हुए कि यह मामला क्या है वो तो खंडित कर रहे थे उन्होंने पूछा आप यह क्या कर रहे परमंश देव क्या लोग कहते हैं कि आप पागल हैं सच ही कहते क्योंकि मैं तो खंडन कर रहा हूं रामकृष्ण का खंडन सुन कौन रहा है मैं तुम्हें देख रहा हूं तुम्हें देख के मुझे परमात्मा का भरोसा आ रहा है ऐसी प्रतिभा परमात्मा के बिना हो कैसी सकती फर्क समझना इतनी प्रतिभा की परमात्मा को भी खंडित कर सके परमात्मा के बिना कैसे हो सकती तुम्हारे भीतर अपूर्व परमात्मा का प्रकाश हो रहा है केशव तुमने नहीं देखा मैं देख रहा हूं रामकृष्ण का तुम्हें मैं गले लगाता हूं तुमने लौटकर नहीं देखा अपना प्रकाश वो तुम्हारी मर्जी बल्कि मैं तुम्हारे भीतर बड़ा प्रकाश देखता हूं केशव चंद्र हारे हुए लौटे इस आदमी से जीतने का उपाय नहीं सोचते विचारते लौटे कि बात क्या है ऐसा तो कभी उनके जीवन में कोई अनुभव ना आया था वो विवाद कर रहे थे विवाद का उत्तर दिया जाना चाहिए था उत्तर दिया भी गया पर बड़ा अनूठा उत्तर दिया गया कि तुम्हारे विवाद करने की क्षमता परमात्मा का सबूत है तुम्हारे तर्क की यह प्रगाढ़ता यह त्वरा परमात्मा का सबूत है कहते मलुकदास ना वह रिझे रिझने से बात शुरू होती रिझाना मी तो है जानने की बात नहीं है ही उसका हमें पता ही वो मौजूद ही है, अब सवाल इतना है कि कैसे उसे रिछाए फर्क समझना जब ज्ञानी बड़े बड़े प्रमाण जुटा के तय कर लेता है कि ठीक सत्य है तब वो कहता है अब मैं सत्य को कैसे पाऊं भेद समझना रिझाने की तो बात उठ ही नहीं सकती ज्ञानी के मन में रिझाने जैसा पागलपन ज्ञानी सोच भी नहीं सकता ज्ञानी सोचता है कि पहले तो सत्य है या नहीं अगर सिद्ध हो जाता तर्क और गणित से कि है तो फिर वो पूछता है कि मैं सत्य को कैसे पाऊं ज्ञानी की दृष्टि अपने पे होती भक्त पूछता है तुम्हें कैसे रिझाऊं यह तो वह पूछते नहीं कि तुम्हें कैसे पाऊं यह तो सवाल ही नहीं है तुम्हें पाया ही हुआ है अब बात इतनी ही है कि किस ढंग से नाचूं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रसाद बरस जाए तुम्हारी तरफ से कैसे तुम्हें प्रसन्न कर लू तुम रूठे हो जैसे फर्क देखना ज्ञानी सोचता है मैंने किए होंगे पाप कर्म इसलिए इस परमात्मा मुझे नहीं मिल रहा सत्य मुझे नहीं मिल रहा भक्त कहता है परमात्मा रूठ कर बैठे हैं खेल चल रहा है जैसे प्रेमी रूठ जाता है परमात्मा रूठ कर बैठे हैं इन्हें कैसे मनाऊं कैसे रिझाऊं किस विधि नाचू किस विधि गाऊं कि ये रूठना परमात्मा भूल जाए ना वह रिझे जब तब किने ना आत्म को जा रहे और कहते मलूक कि तुम कितना ही जप करो कितना ही तप उसे रिझाना पाओगे यह कोई रिझाने की बात नहीं यह तो और रुठा दोगे अब कोई आदमी बैठा है और जप कर रहा है जप यानी विधि फर्क समझना भक्त भी भगवान का नाम लेता है आगे मलुकदास कहेंगे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे लेकिन वो जप नहीं जप है विधि टेक्निक एक आदमी जब करने बैठा है वो कहता राम राम राम इसमें कोई रस नहीं है कोई प्रेम नहीं दोहराता है इसे यंत्र एक विधि की भांति इसे कर रहा है क्योंकि कहा गया है कि इस तरह मंत्र को दोहराने से विचार शांत हो जाएंगे मन शून्य होगा और उस शून्य में परमात्मा के दर्शन होंगे यह विधि है अगर उससे कहा गया होता कुछ और तो वो वही करता बहुत विधियां हैं दुनिया में पश्चिम के बहुत बड़े कवि लार्ड टेनिसन ने लिखा अपने संस्मरणों में कि मुझे बचपन से ही न मालूम कैसे ये विधि हाथ आ गई कि जब भी मैं अकेला बैठा होता तो अपना ही नाम दोहराने लगता टेनिसन टेनिसन टेनिसन और उसके दोहराने से मुझे बड़ा रस आता बड़ी मस्ती छा जाती मैं किसी से कहता भी नहीं था क्योंकि लोग पागल समझेंगे फिर तो धीरे धीरे रस इतना बढ़ने लगा कि दैनिक कृत्य हो गया घंटों बैठा रहता और टेनिसन टेनिसन टेनिसन दोहराता रहता दोहराते दोहराते एक घड़ी आ जाती कि बड़ी शांति छा जाती अब अपना ही नाम दोहराने से भी अगर शांति मिल जाती हो तो अपना ही नाम दोहरा लेगा विधि का सवाल कोई राम के नाम से क्या लेना देना है कोई भी शब्द दे देगा कोई भी शब्द दोहराने से काम हो जाएगा इसलिए ओंकार दोहराओ कि राम दोहराओ कि अल्लाह दोहराओ या तुम अगर चाहो तो संख्या ही दोहरा सकते हो दो दो दो दोहराते जाओ उससे भी वही परिणाम होगा ज्ञानी के लिए शब्द शब्द में कोई भेद नहीं शब्द तो विधि है लेकिन प्रेमी के लिए बड़ा भेद है प्रेमी के लिए शब्द विधि नहीं है शब्द उसके हृदय का भाव है तुम अगर प्रेमी से कहोगे कि दो दो दो, दो दोहराने से भी शांति हो जाएगी ध्यान लग जाएगा तो प्रेमी कहेगा मुझे ध्यान नहीं लगाना मुझे राम दोहराना ज्ञानी को कहोगे कि दो से भी वही काम हो जाता है वो कहेगा तब ठीक है कोई हर्चा नहीं दो दोहरा लेंगे फर्क समझने की कोशिश करना ज्ञानी के लिए जब विधि है भक्त के लिए भजन है भजन में रस है भाव है ज्ञानी के लिए वैज्ञानिक तकनीक है तो करता है और कोई बेहतर तकनीक मिल जाएगी तो उसे करेगा लेकिन भक्त के लिए भक्त कहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा समझो कि एक बेटे से तुम कहो कि तेरी जो मां है इससे भी सुंदर मां तुझे दे देते तो वो कहेगा छोड़ो भी मेरी मां से सुंदर और कौन मां हो सकती ये बात ही मत करो कितनी भी सुंदर स्त्री को ला के खड़ा कर दो इससे भी बच्चा उसके पास नहीं चला जाएगा कि वो उसकी मां से ज्यादा सुंदर है तो चलो इससे चुन ले लेकिन तुम अगर वैश्या को खोजने गए हो बाजार में रुपये देकर वैश्या लेनी तो फिर तुम सुंदर को चुन लोगे असुंदर को छोड़ दोगे असुंदर का क्या प्रयोजन है नहीं? जब सुंदर मिलती हो उतने ही दाम में तो तुम सुंदर को चुन लोगे वैश्या का चुनाव गणित से होगा मां का चुनाव गणित से नहीं होता गणित के बाहर है किसी बेटे को अपनी मां असुंदर लगती ही नहीं किस मां को अपना बेटा असुंदर लगता है एक रस भाव है एक भावना है ख्याल रखना कहते मलुकदास नव रिजय जब तप कीने तो तुम कितने ही लाख सिर पटको और जपते रहो राम राम राम लेकिन अगर इसमें रस नहीं है अगर यह मात्र सुखी विधि है अगर तुम माला जप रहे हो और सिर्फ हाथ माला पर फेर रहे हो तुम्हें पता होगा तिब्बत में उन्होंने ज्यादा अच्छी विधि खोज ली अब तुम माला जपते हो एक सौ सरकाओ समय लगता है उन्होंने 108 सौ आरे वाला चक्का बना लिया है तिब्बत में उसको वो प्रार्थना चक्र कहते अपना काम करता रहता आदमी और एक धक्का मार देता उस चक्के को वो चक्का घूम जाता जितनी बार वो चक्का घूम जाता है उतनी माला का लाभ हो गए ये विधि एक बार एक तिब्बती लामा मेरे पास मेहमान था उसके पास मैंने उसका चक्का देखा से रखा रहता किताब भी पढ़ता रहता तो बीच बीच में जब चक्का को मन हो जाता तो घुमा देता वो दस पंद्रह चक्कर लगा के चक्का रुक जाता दस पंद्रह माला का लाभ हो गया मैंने उससे पागल इसमें तू बिजली क्यों नहीं जोड़ लेता उसे बात जी अगर हाथ से ही चलाने का मामला है तो बिजली से जोड़ दे बटन भी तो हाथ से दबानी पड़ेगी ना फिर दबा दी चौबीस घंटे चला दिया तो लाखों का लाभ हो जाएगा एक घर में मैं मेहमान था उन्होंने बड़ा पुस्तकालय बना रखा है बस वो कापियों पर राम राम राम राम लिखते रहते इकट्ठे करते जा रहे हैं कापियां कोई 60 पैंसठ साल की उनकी उम्र है कोई 40 साल से ये काम कर रहे हैं सारा घर भर डाला है वो बड़े प्रसन्न होते हैं दिखाते हैं कि देखो कितना राम राम लिख डाला मैं जब उनके घर गया तो मैंने कहा कि तुमने कितनी कापियां खराब कर डाली राम जी के सामने मत पड़ जाना कभी नहीं तो वो कहेंगे इतने बच्चे अगर स्कूल में किताबें बांट दी होती तो काम आ जाती तुमने व्यर्थ खराब कर डाली ये राम राम कहना ये क्या फिजूल की बात है बंगाल में एक बहुत बड़ा व्याकरण व्याकरणाचारी हुआ उसके पिता ने उससे कहा कि तू राम राम कब जपेगा उसने कहा बार बार क्या जपना एक दफा बहुवचन में कह दूंगा एक वचन में कहते रहो राम राम राम राम, राम। लाखों बार कहो बहुवचन में एक दफा कह दिया बात खत्म हो गई गणित है जहां वहां बात अलग है मैंने सुना है एक वकील रोज रात को प्रार्थना करता उसकी पत्नी ने सुना कि प्रार्थना बड़े जल्दी खत्म हो जाती एक सेकंड नहीं लगता बस वो जल्दी से प्रार्थना करके कंबल के कर सो जाता पत्नी ने कहा मैं भी करती हूं प्रार्थना तो कम से कम दो मिनट तो लगते वो तो एक सेकंड नहीं लगता उसने पूछा वकील से कि तुम इतनी जल्दी प्रार्थना उसने कहा कि बार बार क्या करना वही वही प्रार्थना भगवान भी जानता मैं भी जानता मैं कहता डिट्टो और सो जाता वकील है तो वकालत के ढंग से सोचता है मलुकदास कह रहे हैं कि ऐसे जब तब से कुछ भी ना होगा तप का अर्थ होता है तपाना उपवास करना धूप में खड़े होना कि सीत में खड़े होना कि कांटों पर लेट जाना मलुकदास कहते हैं यह भी क्या पागलपन है तुम अपने को सताओगे इससे परमात्मा प्रसन्न होगा कौन मां अपने बेटे को भूखा देख के प्रसन्न होती कौन मां अपने बेटे को धूप में खड़ा देख के प्रसन्न होती कौन मां अपने बेटे को कांटों पे लेट के देख के प्रसन्न होगी अगर ऐसी कोई मां हो तो पागल होगी तुम तपा तपा के परमात्मा को रिझाने चले हो तुम और दूर हुए जा रहे हो और जितना ही कोई व्यक्ति तपस्वी बनता है तपाता है उतना ही अहंकार बढ़ता है परमात्मा नहीं बढ़ता उतनी अकड़ बढ़ती कि देखो मैंने इतने उपवास किए इतने जप किए इतने तप किए देखो कितना मैंने अपने को सताया उसकी शिकायत और दावा बढ़ता है वो दावेदार बनता है अगर परमात्मा उसे मिल जाएगा तो उसका हाथ पकड़ लेगा कि बड़ी देर हुई जा रही अन्याय हो रहा है मैं कितने दिन से तपश्चर्या कर रहा हूं आखिर कब तक मेरा मोक्ष और कितनी दूर है मलुकदास कहते हैं ना होगा जब से न होगा तब से क्योंकि परमात्मा अगर प्रेम है तो ये बात ही बेहूद है कि तुम अपने को सताओगे इससे उसे पालोगे और अगर तुमने अपने को सता सता के परमात्मा को अपने पास बुला भी लिया तो क्या वो प्रसन्नता से आएगा बहुत लोगों का ये तर्क है तुम इसे समझना तुम्हारे जीवन में ये तर्क खूब काम करता है स्त्रियों के मन में ये तर्क बड़ा गहरा बैठा है पति से प्रेम नहीं मिलता तो पत्नी बीमार हो जाती स्त्रियों की पचास प्रतिशत बीमारियां झूठी चाहे उन्हें भरोसा ही क्यों ना हो कि यह सच हैं तो भी झूठी कल्पित मैं बहुत घरों में मेहमान होता रहा मैं चकित होता है कि मुझसे बैठी पत्नी बात कर रही थी पति के आती से बिस्तर पर लेट गई और सिर में दर्द शुरू हो गए मैं थोड़ा हैरान होता है कि बात क्या है और ऐसा भी नहीं कि पत्नी बिल्कुल झूठ कह रही हो पति के देखते सिर में दर्द शुरू हो जाता है पुराना अभ्यास रोज रोज का अभ्यास बस ये संकेत की तरह काम कर जाता पति कहा बजा नीचे गाड़ी का कि पत्नी के सिर में दर्द शुरू हुआ ये उसने कैसे सीख लिया है इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है उसने पति को और कभी अपने तरफ प्रेम भरे नहीं देखा जब तक वो बीमार ना हो तब तक पति उसके पास नहीं बैठता जब तक सिर में दर्द ना हो सिर पर हाथ नहीं रखता सिर पर हाथ रखे इसकी आकांक्षा है तो सिर दर्द धीरे धीरे धीरे धीरे प्रक्रिया बन गई पति सिर पर हाथ रखे इसका इसका उपाय बन गया जब बीमार होता है कोई तभी हम उसके पास जाते मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब बच्चा बीमार हो तब बहुत ज्यादा प्रेम मत दिखलाना अन्यथा तुम तो उसे जीवन भर बीमार रखने का उपाय कर रहे हो जब बच्चा स्वस्थ हो तब ज्यादा प्रेम दिख ताकि स्वास्थ्य और प्रेम का संबंध हो जाए बीमारी और प्रेम का संबंध ना हो जाए लेकिन हम उल्टा ही करते बच्चा स्वस्थ है तो कौन फिक्र करता है ना मां देखती ना बाप देखता ना किसी को लेना देना है जब ठीक ही है तो क्या लेना देना है? जब बच्चा बीमार होता है तो मां भी पास बैठी बाप भी बच्चा भी बड़ा प्रसन्न होता है देख के कि बड़े बड़े पास बैठे इशारे पे चलाता है चाहे ले आओ ये करो वो करो डॉक्टर भी आता है तो बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है वो सबसे ऊंचे पथ पर बैठा है जब तक बीमार रहता तब तक ये पद रहता है जैसे बीमारी गई ये पद समाप्त हुआ फिर कोई उसकी फिक्र नहीं करता फिर उसके अहंकार को तृप्त होने का दोबारा अवसर तभी मिलेगा जब वो बीमार हो जाए धीरे धीरे बीमारी में रस आ जाए बहुत लोग बीमारी में रस ले रहे हैं इसलिए दुनिया इतनी बीमार है और बहुत लोग दुख में रस ले रहे हैं इसलिए दुनिया इतनी, है। दुनिया इतनी बहुत दुखी है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं सुखी होना है लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि सच सुखी होना है तो पहले तुमने दुख में जो जो नियोजन किया इन्वेस्टमेंट किया उसको हटा लेना पड़ेगा तुम्हें पूरी प्रक्रिया देखनी पड़ेगी अपने जीवन की कि तुमने दुख में कहां कहां अपने स्वार्थ जोड़ रखे अब जिस पत्नी ने जाना ही पति का हाथ अपने सिर पर तभी है जब सिर में दर्द हुआ यह कैसे सिरदर्द छोड़ दे लाख दो इसे तुम एस्त्रो एन एसिन सिरदर्द कैसे छोड़ दे यह छोटी बात नहीं सिरदर्द नहीं छोड़ा रहे तुम इसे इसका प्रेम छोड़ा रहे इसने और कोई प्रेम जाना ही नहीं इसी बीमारी के माध्यम से जाना ये बीमारी ही इसके लिए प्रेम का द्वार है। ये कैसे छोड़ दे तुमने देखा कि लोग अपनी बीमारी की खूब चर्चा करते हैं, क्योंकि बीमारी की चर्चा करते हैं तभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, नहीं तो कोई सहानुभूति प्रकट नहीं करता तुम किसी स्वस्थ आदमी के पास थोड़ी सहानुभूति प्रकट करने जाते हो दुखी आदमी के पास सहानुभूति प्रकट करते हो। यह मनोवैज्ञानिक अर्थों में गलत हिसाब है बच्चा बीमार हो तो उसकी फिक्र तो करो लेकिन फिक्र ऐसी अति से मत कर देना कि बीमारी में उसे स्वार्थ पैदा हो जाए नहीं तो फिर बीमारी से कभी छूट ना सकेगा पत्नी बीमार हो तो दवा देना इलाज कर देना लेकिन इतना अति से प्रेम मत उड़ेल देना कि बीमारी से ज्यादा मजा तुम्हारे प्रेम में आ जाए कि बीमारी का कष्ट छोटा पड़ जाए और बीमारी का मजा ज्यादा हो जाए जिस दिन यह हो गया उस दिन फिर पत्नी ठीक ना हो सकेगी और तुम जिम्मेवार हुए बीमारी के लिए परमात्मा के साथ भी हम यही तरकीब करते हैं मलुकदास कहते हैं ना वह रिझे जब तब कीने ना आत्म को जा रहे और तुम कितना ही जलाओ अपनी आत्मा को कितना ही सताओ अपने को इससे तुम उसे रिझा ना सकोगे शायद इन्हीं उपायों के कारण तुमने उसे रूठा दिया है अगर तुम परमात्मा के हिस्से हो तो जब तुम अपने को कष्ट दोगे तुम्हारा कष्ट उसी को पहुंच रहा है तुम उसी को कष्ट दे रहे हो इस बात की बड़ी गरिमा है इसे खूब ख्याल में लेना जब भी तुमने अपने को कष्ट दिया परमात्मा को ही कष्ट दिया क्योंकि वही है लहर ने अपने को कष्ट दिया तो सागर को ही मिलेगा और अगर हम परमात्मा के हिस्से हैं तो अपने को सताया तो हमने परमात्मा को ही सताया भक्त कहता है अपने को प्रेम करो क्योंकि तुमने भी परमात्मा का ही हाथ है अपना आदर करो समादर करो अपना सम्मान करो इस देह में भी परमात्मा विराजमान है इस देह का अनादर मत करो यह देह उसका ही घर है उसका ही मंदिर है इस देह की भी पूरी फिक्र करो देखभाल करो जैसे मंदिर की देखभाल करते हो ऐसी देह की देखभाल करो भक्त की दृष्टि बड़ी अलग है तुम्हारे तथाकथित तपस्वी से बड़ी भिन्न विपरीत है इसलिए तुम बहुत हैरान होते हो तुम देखोगे भक्त को उ चंदन लगाए बड़े बाल बढ़ाए सुंदर रेशम के वस्त्र पहने सुगंधित इत्र लगाए फूल की माला डाले भगवान की पूजा कर रहा है तुम्हें लगता है ये क्या पूजा हो रही भक्त की दृष्टि तुम नहीं समझ रहे भक्त इस देह को अपनी देह नहीं मानता परमात्मा की ही देह तो इस देह को भी नहलाता है दुलाता है इत्र छिड़कता है चंदन लगाता है फूल की माला पहन लेता है रेशम के वस्त्र पहन के परमात्मा के सामने नाचता है भक्त कहता यह है कि तुम जब परम स्वास्थ्य की दशा में हो परम सौंदर्य की दशा में हो अपने में मुक्त तभी तुम उसे रिझा पाओगे उसे रिझाना हो सुंदर बनो उसे रिझाना हो रस्मय बनो उसे रिझाना हो तो इस योग बनो कि वो रिझे रिझना ही पड़े कुछ गाओ मधुर कुछ गुनगुनाओ मधुर कुछ जियो मधुर तो भक्त का जीवन है माधुर्य का जीवन त्यागी तपस्वी का जीवन है अपने को सताने का जीवन और ध्यान रखना त्यागी तपस्वी के खिलाफ आधुनिक मनोविज्ञान भी है आधुनिक मनोविज्ञान कहता है यह त्यागी तपस्वी और कुछ नहीं मैसोचिस्ट, है यह अपने को सताने में रस ले रहे हैं इन्हें परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं इन्हें हिंसा में रस आ रहा है दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक तो वे जिन्हें दूसरों को सताने में रस आता है अडल्फ हिटलर, जिन्हें देख के मजा आ जाता है दूसरे को तरफते देखकर और दूसरे वे हैं जिन्हें अपने को सताने में मजा आता है महात्मा गांधी इनमें बहुत फर्क नहीं है इनका फर्क बहुत ऊपरी है दूसरे को भूखे रखने में तुम्हें मजा आए तो कोई भी ऐसे पुण्य नहीं कहेगा कहेगा यह पाप हुआ और अपने को भूखा रखने में तुम्हें मजा आया तो लोग इसे पुण्य कहते हैं ये कैसे पुण्य हुआ अगर दूसरे को रखने में पाप है तो अपने को भी भूखा रखने में पाप ही होगा एकदम से गणित बदल कैसे जाएगा आखिर दूसरे को भूखा रखने में पाप क्यों है अगर उपवास पुण्य है तो तुमने दूसरे आदमी को उपवास का मौका दे दिया वो खुद नहीं जुटा पा रहा तो तुमने जुटा दिया बांध के रख दिया उसको घर के भीतर पंद्रह दिन भूखा तो इसमें पाप कहां है बेचारा खुद कमजोर था खुद साहस नहीं जुटा पाता था व्रत नियम नहीं मान पाता था तुमने इसका सहयोग दे दिया तुमने इसे परमात्मा के पास ला दिया परमात्मा खूब रिझ जाएगा इस पर लेकिन हम जानते हैं कि दूसरे को भूखा रखने में तो पाप है फिर स्वयं को भूखा रखने में कैसे पुण्य हो जाएगा जो तुमने दूसरे की देह के साथ किया वही तो तुम अपनी देह के भी साथ कर रहे हो और देह तो सभी पराई है दूसरे की देह भी उतनी ही पराई है जितनी मेरी देह पर आई तुम्हारी देह जरा दूर मेरी देह जरा पास लेकिन फर्क क्या है न तो मैं अपनी देह हूं न तुम्हारी देह हूं दोनों देह मुझसे अलग है देह को सताना पुण्य नहीं हो सकता इसलिए भक्त भोग लगाता उपवास पर उसका जोर नहीं है भक्त भगवान को भोग लगाता स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन का और भक्त अपने को भी भोग लगाता स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन का भक्त का जीवन रस का जीवन है माधुरी का जीवन भक्त का जीवन स्वस्थ मनस का जीवन है ना वह रिझे जब तब किने ना आत्म को जारे, ना वह रिझे धोती टांगे ना काया के पखारे और कुछ लोग हैं कि अपनी धोती संभाल संभाल के चल रहे हैं किसी को छू ना जाए ना वह रिझे धोती टांगे कि कहीं शूद्र को न छू जाए कि कहीं इसको ना छू जाए कहीं उसको ना छू जाए वही है अगर तो तुम किसे शूद्र कह रहे हो कहते हैं शंकराचार्य स्नान करके निकले गंगा से सुबह का समय होगा पांच बजे ब्रह्म मुहूर्त गुनगुनाते मंत्र सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और एक आदमी आके छू गया पूछा कौन है उस आदमी ने कहा क्षमा करें मैं शूद्र शंकर तो नाराज हो गए भूल गए अद्वैत गई बातें वो कि सारा जगत एक है के एक ही ब्रह्म सब कुछ है बाकी सब माया है भेद माया है वो भूल गए शास्त्र पर व्याख्या करनी एक बात है जीवन में उस व्याख्या को जीना बड़ी दूसरी बात है नाराज हो गए उस सूद्र पर उस सूद्र का क्षमा करें लेकिन एक बात में पूछ लू क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन है आप मनीषी शंकराचार्य आप महा दार्शनिक शंकराचार्य महाव्याख्याकार शंकराचार्य आपसे एक बात पूछ लू मेरे छूने में गलती क्या हो गई मेरी देह अशुद्ध है तो क्या आप सोचते हैं आपकी देह शुद्ध है अगर मेरी देह मलमूत्र से भरी है तो आपकी कोई स्वर्ण चांदी हीरे जवारातों से भरी चौंके होंगे शंकर निश्चित चौंके होंगे एक दफा ख्याल आया कि बात तो ठीक ही है अगर दे इसकी अशुद्ध तो मेरी कहां शुद्ध है सच तो यह है कि वेद यही कहते हैं कि हर आदमी शूद्र की तरह ही पैदा होता है कोई आदमी ब्राह्मण की तरह थोड़ी पैदा होता है ब्राह्मण तो होना पड़ता है शूद्र की तरह हम सभी पैदा होते हैं जो ब्रह्म को जान लेता वह ब्राह्मण हो जाता नहीं तो हम सब शुद्र ही हैं बात तो याद आई होगी फिर उसने पूछा कि अगर आप कहते हैं कि नहीं देह के छूने के कारण कोई सवाल नहीं तो क्या मेरी आत्मा अशुद्ध है आत्मा अशुद्ध हो सकती है महानुभाव सुना तो मैंने यही है कि आत्मा शाश्वत रूप से शुद्ध है आपसे ही सुना है आप जैसे बुद्धिमानों से सुना है ऋषि मुनियों से सुना है कि देह सदा अशुद्ध है और आत्मा सदा शुद्ध है अब मैं तुमसे यह पूछता हूं कि किसके छूने से आप परेशान हो गए हैं देह के छूने से तो देह आपकी भी अशुद्ध है अशुद्ध अशुद्ध देह से छू गई तो क्या बिगड़ गया आत्मा के छूने से अशुद्ध हो गए तो ना तो मेरी आत्मा अशुद्ध है ना आपकी आत्मा अशुद्ध है कहते हैं शंकर ने झुक के प्रणाम किया और शुद्ध को कहा तू मुझे खूब चेताया जो मैं शास्त्रों से न जान सका वह तूने मुझे जनाया मैं अनुग्रहित हूं ना धोती टांगे तो तुम जब छुआछूत और मैं ब्राह्मण और वह शूद्र और मैं हिंदू और वह मुसलमान और मैं आरी और वह मिले ऐसी मूढ़तापूर्ण बातों में पढ़ते हो तो तुम यह मत सोचना कि तुम परमात्मा को रिझा पाओगे ना काया के पखारे और लोग हैं कि काया को पखारने में लगे हठियोगी नौली धोती कर रहे हैं आसन व्यायाम कर रहे हैं सब तरह से लगे हैं उपाय में कि काया शुद्ध हो जाए काया शुद्ध हो भी जाएगी तो क्या होगा काया शुद्ध हो नहीं सकती तुम कितना ही काया को शुद्ध करो काया के होने का ढंग भोजन तो करोगे फिर वही हो जाएगा और मल मलमूत्र तो बनेगा ही और लहू और मांस मज्जा तो बनेगी ही कैसे शुद्ध करोगे इसे और शुद्ध करने से होगा भी क्या अगर परमात्मा को शुद्ध काया ही बनानी होती तो सोने चांदी की बना देता लोहे की बना देता कम से कम गरीबों की लोहे की बना देता अमीरों की सोने चांदी की बना देता लेकिन मांस मज्जा चमड़ी की बनाई इसको शुद्ध करने से क्या होगा कैसे यह शुद्ध होगी नहीं इस तरह तुम सिर्फ उसका अपमान कर रहे हो मलुकदास कहते हैं यह सब अपमान है परमात्मा के उसने काया जैसी बनाई वैसी स्वीकार करो उसकी ही दी हुई काया है तुमने तो बनाई नहीं स्वीकार करो अहो भाव से स्वीकार करो दया करे धर्म मन रखे, घर में रहे उदासी अपना दुख सबका जाने ताहे मिले अविनाशी तो फिर कैसे उसे रिझाएं? कहते मलूक दया करे उसके पाने का सूत्र एक ही है दया करुणा प्रेम चारों तरफ वही मौजूद है तो जितना बन सके उतनी दया करो जितना बन सके उतना प्रेम करो जितना बन सके उतनी करुणा करो दया करे और दूसरे पर ही नहीं अपने पर भी दया रखना कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे पर तो दया करने लगो और स्वयं पर बहुत कठोर हो जाओ महात्मा गांधी ने कहा है दूसरों पर तो दया करे अपने पर कठोर हो लेकिन ये थोड़ा समझना पड़ेगा अगर तुम दूसरों पर दया करो और अपने पर कठोर हो जाओ तो तुम ज्यादा देर दूसरों पर दया ना कर पाओगे क्योंकि जो अपने पर दया नहीं करता वो कैसे दूसरों पर दया कर पाएगा वो चोरी छुपे रास्तों से दूसरों पर भी कठोर हो जाएगा ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है जो आदमी अपने पर कठोर होता है वह दूसरों पर भी कठोर हो जाता है तरकीब से कठोर होता है समझो कि तुम कठोर हो अपने पर और तुम लंबे उपवास करते हो तो दूसरा आदमी जो लंबे उपवास नहीं कर सकता उसके प्रति तुम्हारे मन में यह तो भाव होगा ही कि वो हीन है तुम्हारे मन में यह भाव तो होगा ही कि वो पतित है तुम्हारे मन में यह भाव तो होगा ही कि बेचारा मैं श्रेष्ठ वो अश्रेष्ठ इसलिए तुम्हारे तथाकथित साधु संन्यासियों की आंखों में तुम सदा अपनी निंदा पाओगे एक गरूर उनके भीतर होगा कि मैं इतना कर रहा हूं और तुम कुछ भी नहीं कर रहे पापी तुम जाओ अपने महात्माओं की आंख में गौर से झांक के देखना उनकी आंख में तुम्हारे तरफ इशारा है कि तुम पापी हो और उनकी भाषा में उनकी वाणी में उनके उपदेश में तुम जगह जगह ये पाओगे कि तुम्हारी निंदा है और हजार तरह की वह व्यवस्थाएं बनाएंगे जिसमें कि तुम भी अपने पर कठोर हो जाओ वो भी तुमसे कहेंगे दूसरों पर दया करो अपने पर कठोर हो जाओ ये दूसरे कौन है अगर हर आदमी उनकी मान ले और अपने पर कठोर हो जाए और दूसरे पर दया करे तो ये दूसरे कौन है दूसरा तो कोई बचा नहीं जो दूसरों पर दया करता है और अपने पर कठोर है उसकी दया थोथी हो जाएगी इस बात को ख्याल में लेना तुम दूसरों के साथ वही कर सकते हो जो तुम अपने साथ करते हो जीसस ने कहा है प्रसिद्ध वचन है अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर अपने जैसा मगर पहले तो अपने को कर तभी अपने पड़ोसी को कर सकेगा नहीं तो कैसे करेगा क्योंकि सबसे निकट के पड़ोसी तुम हो अपने ये देह मेरी सबसे करीब है यह मेरी सबसे करीब की पड़ोसी फिर इसके बाद दूसरे पड़ोसी फिर यह सारा संसार इस देह इस पड़ोसी को पहले प्रेम करो जीसस ने कहा है अपने शत्रुओं को अपने जैसा प्रेम कर लेकिन पहले तो अपने को प्रेम कर जिसने अपने को ही प्रेम नहीं किया वो किसी को भी प्रेम नहीं कर पाएगा तुम ऐसे लोगों को जगह जगह खोज खोज लोगे इस तरह के लोग असंभव आदर्श बना के जीते खुद तो बड़े कठोर और तब दूसरे पर भी बड़े कठोर हो जाते उनकी कठोरता ऐसे ढंग से आती है कि तुम पहचान भी नहीं पाते अब जैसे महात्मा गांधी के आश्रम में कोई चाय नहीं पी सकता कोई एक दूसरे के प्रेम में नहीं पड़ सकता अब यह से कठोरता है मगर सिद्धांत के नाम पर चलेगा सिद्धांत बिल्कुल ठीक है और सिद्धांत को मान के चलना है सिद्धांत आदमी के लिए है ऐसा नहीं आदमी सिद्धांतों के लिए हो जाता है महात्माओं के हाथ में आदमी का मूल्य नहीं है सिद्धांतों का मूल्य सिद्धांत को मान के चलो तो ही तुम ठीक हो सिद्धांत को मान के नहीं चले तो तुम गलत हो और तुम गलत हो यही तो सबसे बड़ा अपराध है तुम्हारे भीतर अपराध की भावना पैदा होगी अब जरा समझो अगर किसी ने चाय पी ली गांधी जी के आश्रम तो उसके भीतर पाप की आग जलेगी वो डरेगा घबराएगा कि बड़ा पाप हो गया छोटी सी चीज चाय से उससे इतना बड़ा पाप जोड़ दिया खूब तरकीब से आदमी को सता लिया और वो रात सो ना पाएगा कि कहीं पता ना चल जाए बात कुछ न थी बात कुछ भी न थी चाय कितनी ही पियो क्या पाप हो जाने वाला है और अगर चाय पीने में पाप हो गया तो फिर जीना असंभव हो जाएगा फिर हर चीज में पाप है फिर उठने बैठने में पाप है बोलने चालने में पाप है और ऐसी घटनाएं घटी हैं मनुष्य जाति के इतिहास में जब हर चीज पाप हो गई तुमने मैं तेरा पंथी जैन साधु देखे मुंह पे पट्टी बांधे हो, बोलने में पाप है क्योंकि बोलने में गर्म हवा निकलती मुंह से उससे कीड़े इत्यादि अगर हवा में हो तो मर जाती तो बोलने में पाप है सांस लेना पाप हो गया जीना पाप हो गया उठना बैठना पाप हो गया यह तो बड़ी कठोरता हो गई आदमी के साथ यह तो आदमी के साथ जाति हो गई लेकिन जो अपने साथ जाति करेगा वो दूसरे के साथ भी जाति करेगा ही जब तुम किसी नियम को पालन कर लेते हो तो तुम यह मानते हो कि सभी को करना चाहिए अब जो आदमी रात तीन बजे उठाता है वो मानता है सभी को उठना चाहिए क्यों क्योंकि वो उठाता है अभी यह हो सकता है उन सज्जन को नींद ना आती हो ठीक से बूढ़े हो गए हों बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है फिर हर आदमी की जीवन व्यवस्था अलग अलग है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर आदमी की नींद की जरूरत भी अलग अलग है और यह भी खोजा गया है कि हर आदमी के नींद के घंटे भी गहराई के अलग अलग होते कुछ लोग तीन और दो के बीच गहरी से गहरी नींद सोते कुछ लोग चार और तीन के बीच कुछ लोग पांच और चार के बीच गहरी से गहरी नींद सोते दो घंटे कम से कम रात में बड़ी गहरी नींद के होते वो सबके अलग अलग होते अब जिस आदमी का समझो कि तीन और पांच के बीच गहरे घंटे हो सोने के उसको अगर तुम तीन और पांच के बीच उठा दोगे वो दिन भर परेशान रहेगा, उसको पांच के बाद ही उठने में सुगमता है लेकिन जिस आदमी के गहरे घंटे एक और तीन के बीच पूरे हो गए वो तीन बजे उठ सकता है जब वो उठाता है और वो कहता है उससे उठने से कोई तकलीफ नहीं होती बल्कि दिन भर ताजगी रहती तो वह कहता तुम भी उठो व्यक्ति व्यक्ति में भेद है लेकिन महात्मा भेद नहीं मानते विनोबा के आश्रम में तीन बजे रात सभी को उठाना चाहिए यह जाति ये, ये निहायत जाति चिकित्सकों से पूछ सकते हैं कि यह जाति है पुरुष स्त्रियों के नींद में अलग अलग भेद है पुरुषों की नींद आमतौर से तीन और पांच या ज्यादा से ज्यादा चार और छह के बीच पूरी हो जाती जो दो घंटे गहरी नींद के हैं उस समय मनुष्य के शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है दो डिग्री नीचे गिर जाता है चौबीस घंटे में दो डिग्री नीचे गिर जाता है तापमान वो सबसे गहराई के नींद के घंटे उनमें अगर सो लिए तो दिन भर ताजगी रहेगी उनमें अगर न सो पाए तो दिन भर गैर ताजगी रहेगी नींद आएगी जमाई आएगी परेशानी रहेगी स्त्रियां आमतौर से पांच और सात के बीच या चार और छह के बीच उस गहरी नींद को लेती पुरुष घंटे भर पहले उठ सकते इसलिए पश्चिम में रिवाज ठीक है कि पुरुष सुबह की चाय तैयार करें स्त्रियां न करें यह बिल्कुल ठीक है स्त्रियों का घंटे भर बाद उठने का सहज क्रम है और जो नींद के संबंध में सही है वही भोजन के संबंध में सही है जो एक के लिए भोजन है दूसरे के लिए जहर हो सकता है जो एक के लिए पर्याप्त मात्रा है दूसरे के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हो सकती है लेकिन लोग जाति पर उतर जाते और जो आदमी अपने साथ कठोर है वो मान लेता है कि मैं ही नियम इसलिए सबको मेरे जैसा होना चाहिए ये भ्रांति है ये हिंसा है और तुम्हारे तथाकथित महात्मा काफी हिंसा से भरे हुए लोग हैं दया करे धर्म मन रखे, घर में रहे उदासी समझना ये सूत्र इस सूत्र को ही लेकर मैंने सारे सन्यास की धारणा खड़ी की है, धर्म मन रखे, मन रहे धर्म में धर्म रहे मन में घर में रहे उदासी घर से भाग ना जाए भगोड़ा ना बन जाए क्योंकि असली बात मन की है असली बात स्थान की नहीं है स्थिति की नहीं है मनस्थिति की है तुम जंगल में चले जाओ क्या होगा अगर तुम्हारा मन धर्म में नहीं तो जंगल में भी बैठ के तुम हिसाब किताब की बातें सोचोगे दुकान की बातें सोचोगे बैंक की बातें सोचोगे सोचोगे कि चले जाते अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं लड़ी लेते कहां आ गए कहां फंस गए किस झंझट में आ गए यह पहाड़ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो तुम वही सोचोगे ना जो तुम सोच सकते हो तुम्हारा मन तो तुम्हारा है जंगल में जाने से कहां मन छूट जाएगा मन को कहां छोड़ के भाग पाओगे घर से भाग सकते हो घर बाहर है मन तो भीतर है तुम जहां जाओगे मन साथ चला जाएगा तुम तो अपने साथ ही रहोगे ना तुम अपने को छोड़ के कहां भाग जाओगे और तुम ही हो असली प्रश्न ना तो पत्नी है प्रश्न न पति न बेटे न बच्चे न दुकान न बाजार धर्म मन राखे घर में रहे उदासी और ये उदासी शब्द भी समझ लेना ये शब्द बड़ा विकृत हो गया इसका मौलिक अर्थ खो गया ये गलत आदमियों के हाथ पड़ गया अच्छे से अच्छे शब्द भी गलत आदमियों के साथ पड़ जाएं खराब हो जाते इस शब्द की बड़ी दुर्गति हो गई तुमने सुना ना कि संग साथ सोच के करना चाहिए इस शब्द ने गलत लोगों का संगसांत कर लिया शब्द ने वो तक नरक में पड़ गया उदासी का मतलब हो गया जो उदास मौलिक अर्थ इसका बड़ा अद्भुत है इसका अर्थ मौलिक अर्थ है उदासीन उदासीन उदासीन का अर्थ होता है परमात्मा के पास बैठा हुआ वही अर्थ उपवास का भी होता है उपवास उसके पास बैठा हुआ वही अर्थ उपनिषद का भी होता है उसके पास बैठा हुआ उपनिषद परमात्मा के जो पास बैठा हुआ है वो उदासी उदासीन। अब ये बड़े मजे की बात है कि जो परमात्मा के पास बैठा है वो उदास तो हो ही नहीं सकता वो तो छलकेगा वो तो रस से भरा हुआ छलकेगा वो तो नाचेगा परमात्मा के पास बैठ के अगर उदास हो गए तो फिर छलकोगे कहां फिर नाचोगे कहा? फिर कहां फिर उत्सव कहां मनाओगे अगर परमात्मा के पास भी उदास हो गए तो, ये तो परमात्मा का साथ न हुआ नरक का साथ हो गया नरक में उदासी हो जाओ तो ठीक परमात्मा के पास बैठा हो आदमी तो अलमस्त हो जाएगा उसे तो मिल गई परम मधुशाला उसे तो मिल गई ऐसी शराब जो पियो तो चुकती नहीं और पियो तो एक दफे बेहोशी आ जाए तो फिर कभी होश नहीं आता लौट कर। गए सो गए गै। डूबे सो डूबे ऐसा आदमी न केवल खुद अपूर्व उत्फुल्लता से भर जाएगा उसके पास भी जो आएगा उस पर भी उसकी किरणें पड़ेंगी उसके छींटे उस पर भी पड़ेंगे वो भी नाश्ता हुआ लौटेगा उसके भीतर भी गीतों का जन्म हो जाएगा उसके पैरों में भी घूंगर बंधने लगेंगे उसकी वीणा पर भी तार चढ़ने लगेंगे तो उदासी शब्द तो बड़ी अजीब हालत में पड़ गया इसका मतलब होता है परमात्मा के पास परमात्मा के पास का मतलब होता है समाधिस्थ समाधिस्थ का अर्थ होता है परम आनंद को उपलब्ध सच्चिदानंद को उपलब्ध और उदासी शब्द का जो आम अर्थ हो गया वो ये कि जो बैठे हैं सिर मारे आंखों में कीचड़ मुर्दे की तरह मक्खियां उड़ रही उदासी ये तो परमात्मा से सबसे ज्यादा दूर पड़ गए यह तो उल्टी ही बात हो गई दया करे धर्म मन राखे घर में रहे उदासी घर में ही रहकर परमात्मा के पास होने की कला है उसका स्मरण करते रहो जहां हो उसके नाम का गीत गाओ उसकी याद को गहराओ धर्म मन राखे शुरू करना होता है धर्म में मन लगाओ ऐसी शुरुआत धर्म में मन इससे शुरुआत होती और एक दिन ऐसा आता है कि मन में धर्म समा जाता तब अंत आ गया प्रारंभ और अंत इन दो बातों में समा जाते धर्म में मन पहली सीढ़ी मन में धर्म अंतिम सीढ़ी आ गई शुरुआत करो याद करने से बार बार याद करने से पुनः पुनः याद करने से फिर धीरे धीरे तुम पाओगे अब उपाय ही न रहा भूलने का अब याद करने की भी जरूरत ना रही याद बनी ही रहती सतत जैसे श्वास चलती रहती ऐसी याद बनी रहती दया करे धर्म मन रखे घर में रहे उदासी छोटा सा सूत्र तीन बातें कह दी प्रेम बरसाता रहे ध्यान प्रभु में लगाता रहे और घर में रहकर परमात्मा को खोजता रहे अपना सा दुख सबका जाने ताहे मिले अविनाशी और अपना सा दुख सबका जाने जो अपना दुख है वही सबका दुख है ऐसा जानकर जिए तो न तो खुद को दुख दे न दूसरों को दुख दे ताहे मिले अविनाशी उसे मिल जाता वो परम सूत्र वो रिझालेता परमात्मा को ये हुई कला रिझाने की सह कुशब्द बाद त्यागे छाड़े गर्व गुमाना यही रीज मेरे निरंकार की कहत मलूक दीवाना सह कुशब्द बाद त्यागे छाड़े गर्व गुमाना छोड़ो अहंकार कि मैं ऐसा कि मैं वैसा कि मेरे पास धन कि मैंने त्याग किया कि मैंने इतने उपवास किए इतने व्रत किए हिसाब किताब छोड़ो उसके सामने हिसाब किताब लेके मत खड़े हो जाओ उसके सामने तो झुको सब अहंकार उतार कर रख दो कर्ता का भाव उतार कर रख दो सह कुशब्द बाधू त्यागे और संसार की निंदा तो मिलेगी ऐसे आदमी को उसे बड़े कुशब्द सहने पड़ेंगे क्योंकि संसार गलत की धारणा पर जी रहा है भीड़ भ्रांति में जी रही है इसलिए जो भी आदमी सच्चाई में जीना शुरू करेगा भीड़ नाराज होगी कुशब्द सहने पड़ेंगे अपमान सहना पड़ेगा अकारण ही तो नहीं है कि जीसस को सूली लगती कि सुकरात को जहर पिला दिया जाता कि मंसूर के लोग हाथ पर काट डालते लोग इतनी झूठ में जी रहे हैं कि जब भी सत्य मिलेगा उसके साथ वो दुर्व्यवहार करेंगे ये स्वाभाविक है तो कहते मलूक सह कुशब्द सुन लो सह जाओ पी जाओ फिर भी दया रखो फिर भी परमात्मा के पास अपना आसन जमाए रहो डमाडोल मत हो और जो लोग अपमान करें जो लोग गालियां दें इनके साथ व्यर्थ विवाद में पड़ने की भी कोई जरूरत नहीं तुम तो इन्हें विवाद से समझा ना पाओगे ये समझना ही नहीं चाहते हैं, तो तुम समझा कैसे पाओगे इसलिए इनकी फिक्री छोड़ दो ये जाने इनका काम जाने अगर इन्होंने ऐसे ही जीना चाहा है तो ऐसे जिए इनकी मर्जी मगर तुम अपनी दया को इन पर मत हटाना दया को तो जारी रखना तुम्हारा दया भाव तो बना रहे तुम्हारा प्रेम तो बरसता रहे इनके अपमान मिलते रहे तुम्हारा प्रेम बरसता रहे यही रीच मेरे निरंकार की कहत मलूक दीवाना दीवाना मलूक कहता है कि यही रीछ मेरे निरंकार की यह मेरे परमात्मा को रिझाने की कला है समझना मलुक अपने को कहते हैं दीवाना पागल परमात्मा में जो पागल ना हो जाए उसे परमात्मा का कुछ पता ही नहीं परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाए और तुम होश संभाल लो अपना तो बात ही फिर हुई नहीं होश संभाल सकते हो तभी तक जब तक परमात्मा से साथ नहीं जुड़ा परमात्मा से साथ जुड़ने में तो ऐसा हो जाता है जैसे बूंद में सागर उतर आए बूंद पागल न हो जाएगी तो और क्या होगा जैसे अंधे को अचानक आंख मिल जाए मुर्दा अचानक जाग उठे और जी जाए यह भी कुछ नहीं है तुलनाएं जब परमात्मा का मिलन होता तो जन्मों जन्मों की प्यास तृप्त होती सांझ हुई बंसी की धुन पर झूम उठी पुरवाई खपरलों पर धुआं उठा लहरों पर बिछले गीत पनघर पर मेला जोड़ाया लहरी चुनरी पीत शिष्यों ने सजलिए घरोंदे फूल उठी अग्नाई सांझ हुई बंसी की धुन पर झूम उठी पुरवाई तुलसी चौरे घी के दीपक सदभाओं ने बाले नई बधू ने गूंथी वेणी हंसते गजरे डाले चौमुख देना बाल चांद ने फूंकीरी सहनाई सांझ हुई बंसी की धुन पर झूम उठी पुरवाई चारों कौन खुशी भराई फैली शीतल छाया बांट रही विश्राम कुटी से किस तपसी की माया कण कण कण हर चीज अभी सब लगती है मदिराई सांझ हुई बंसी की धुन पर झूम उठी पुरवाई एक मदिरा है लेकिन हम तो जीवन का आनंद भूल गए हमारे जीवन में तो कभी बंसी बजती नहीं सांझ हो जाती है लेकिन बंसी नहीं बचती सुबह हो जाती है लेकिन बंसी नहीं बचती दोपहर हो जाती है लेकिन बंसी नहीं बचती बंसी बजना ही बंद हो गई तो हम बंसी की भाषा ही भूल गए हमारा मदिरा से संबंध ही छूट गया आनंद से हमारा कोई नाते ही नहीं जुड़ता जिए जाते हैं रोते दुख भरे दुख ही छलकता हमारी गागर से सुख कभी छलकता नहीं हमारी आंखों में कभी सुख की चमक सुख की बिजली नहीं कूंधती और हमारे प्राणों में कभी ऐसा नहीं होता कि हम धन्यभागी हैं कि जीवन मिला शिकायत और शिकायत तो इसका अर्थ ही इतना ही है कि हम परमात्मा के पास बैठना अभी तक नहीं सीखे अभी तक हमने उदासीन होने की कला नहीं सीखी परमात्मा से जितने दूर उतना दुख उसी अनुपात में दुख परमात्मा के जितने पास उतना सुख उसी अनुपात में सुख कण कण क्षण हर चीज अभी सब लगती है मदराई सांझ हुई बंसी की धुन पर झूम उठी पुरवाई और परमात्मा के पास बैठ गए कि सांझ हो गई अब कोई यात्रा न बची घर आ गए रात करीब आई विश्राम के लिए अब हम परमात्मा में चादर ओढ़ के सो जा सकते सह कुशब्द बांधू त्यागे छाड़े गर्व गुमाना गर्व और गुमान हमें बड़ी बुरी तरह घेरे हुए धन का गर्व पद का गर्व त्याग का गर्व मैंने सुना एक यहूदी रबाई एक यहूदी सम्राट के साथ प्रार्थना कर रहा है कोई पवित्र धन है यहूदियों का और सम्राट पहला आदमी है जो सेनागाग में मंदिर में आया है प्रार्थना करने वो उसका हक है सम्राट प्रार्थना करता है और भगवान से कहता है भगवान मैं ना कुछ उसके बाद धर्मगुरु प्रार्थना करता है और कहता है भगवान मैं ना कुछ और तभी उन दोनों ने चौंक के देखा कि वो जो झाड़ू बुहारी लगाने वाला है मंदिर का वो भी उनके पास ही बैठ के अंधेरे में कहता है कि भगवान मैं ना कुछ ये यह बात धर्मगुरु को जची नहीं उसने सम्राट से का जरा देखो तो कौन कह रहा है कि मैं ना कुछ ना कुछ कहने में भी सम्राट कहे तो जस्ती है बात धर्मगुरु कहे तो जस्ती है बात धर्मगुरु ने बड़े व्यंग से का जरा देखो तो कौन कह रहा है कि मैं ना कुछ ये पागल झाड़ू बुहारी लगाने वाला परमात्मा से कह रहा है मैं ना कुछ तुम ख्याल रखना आदमी जब अपने को कहे ना कुछ हूं तब भी अहंकार ही भीतर काम करता सम्राट कहे तो जसता कि मैं ना कुछ हूं इस ना कुछ में भी भीतर वही अहंकार खड़ा है वही अकड़ खड़ी के देखो मैं इतना बड़ा सम्राट और अपने को ना कुछ कह रहा हूं मैं इतना बड़ा धर्मगुरु और अपने को ना कुछ कह रहा हूं ये झाड़ू बुहाने लगाने वाला आदमी ये भी अपने को ना कुछ कह रहा है ये मजा देखो ये तो ना कुछ है ही इसको कहने को क्या है इसलिए तुम त्याग भी नापते हो तो धन से नापते हो अगर गरीब आदमी त्याग करे तो तुम कहते क्या त्यागा था ही क्या अमीर त्याग तो तुम कहते हो त्याग हुआ तो क्या के भी नापने की कसौटी धन ही है तब रोक न पाया मैं आंसू जिसके पीछे पागल होकर मैं दौड़ा अपने जीवन भर जब मृग जल में परिवर्तित हो मुझ पर मेरा अरमान हंसा तब रोक न पाया मैं आंसू एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हारे जीवन जीवन जन्मों जन्मों के गर्व और गुमान तुम पर हंसेंगे तब रोक न पाया मैं आंसू जिसने अपने प्राणों को भर कर देना चाहा अजर अमर विस्मृति के पीछे छिपकर मुझ पर वह मेरा गान हंसा तब रोक न पाया मैं आंसू मेरे पूजन आराधन को मेरे संपूर्ण समर्पण को जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हंसा तब रोक न पाया मैं आंसू आदमी जीवन भर जिस अहंकार को पालता है पोसता है उस अहंकार को एक बार गौर से तो देखो वह अहंकार तुम्हारा संगी साथी नहीं है वह अहंकार तुम पे हंसेगा वो तुम्हारी कब्र पर हंसेगा वो तुम्हारे जीवन भर की व्यर्थता पर हंसेगा और जिसके लिए तुमने सब समर्पित कर दिया था अंत में उसी का अट्टहास तुम्हारे प्राणों में तीर की तरह चुभेगा इसलिए राम कहो राम कहो राम कहो वाबरे हम तो कहते हैं मैं मैं मैं मलुक कहते राम कहो राम कहो राम कहो बावरे पागलो अगर कहना ही है तो ये मैं मैं कहना बंद करो इस मैं की जगह राम को बसाओ राम को पुकारो अक्सर न चूक भोंदू पायो भलो दांवरे और बहुत चूक हो गई अब तक चूकता आया अब तो न चूक ये मौका मिला फिर जीवन का इस जीवन को दांव पे लगा के परमात्मा को पाले इस जीवन को खोके के भी परमात्मा मिले तो पाले ये सब दांव पे लगा देने जैसा है अच्छर नच्चूक बोंदू हे मूढ़ अब मच्छूक पायो भला दांव रे मुश्किल से ये मौका मिलता आदमी होने का मनुष्य होने का ये छोटा सा अवसर है जन्मों जन्मों के लिए फिर खो सकता है पशु पक्षी परमात्मा की याद नहीं कर सकते पौधे पत्थर परमात्मा की याद नहीं कर सकते सिर्फ मनुष्य उस चौराहे पर खड़ा होता है जहां से अगर वो चाहे तो परमात्मा की तरफ उठ जाए और चाहे तो फिर प्रकृति में खो जाए प्रकृति और परमात्मा का चौरा है मनुष्य अचसर न चूक बोंदू पायो भला दांवरे राम को पुकारने की बात का क्या अर्थ जब का तो विरोध किया लेकिन अब कहते हैं राम कहो राम कहो राम कहो बावरे जब नहीं प्यार और प्रेम की पुकार कहते हैं तारे गाते सन्नाटा वसुधा पर छाया नब में हमने कान लगाया फिर भी अगणित कंठों का यह राग नहीं हम सुन पाते कहते हैं तारे गाते स्वर्ग सुना करता यह गाना पृथ्वी ने तो बस यह जाना अगणित ओस कणों में तारों के नीरव आंसू आते हैं कहते हैं तारे गाते हैं ऊपर देव तले मानवगण गण में दोनों गायन रोदन राग सदा ऊपर कोठता आंसू नीचे झर जाते हैं कहते हैं तारे गाते हैं। सारा अस्तित्व गा रहा है सारा अस्तित्व गुनगुना रहा है एक विराट गीत काश तुम प्रेम की आंखों से देख सको तो फूल गा रहे हैं चांतारे गा रहे हैं पक्षी गा रहे हैं काश तुम प्रेम के भाव से देख सको तो तुम पाओगे ये विराट प्रार्थना चल रही इस प्रार्थना में तुम भी सम्मिलित हो जाओ राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे का यही अर्थ है तुम इस प्रार्थना में अलग थलग खड़े ना रह जाओ तुम एक द्वीप बनकर ना रह जाओ इस विराट प्रार्थना में सम्मिलित हो जाओ और तुम्हें एक अपूर्व अवसर मिला है क्योंकि पक्षी गा रहे हैं बेहोशी में चांतारे गा रहे हैं मूर्छा में तुम होश में गा सकते हो तुम धन्यभागी हो अगर पशु पक्षी न पहुंच सके परमात्मा को तो उनका कोई दोष नहीं तुम न पहुंचे तो दोषी हो जाओगे तुम्हारा उत्तरदायित्व बड़ा है जिन तो को तन ताको ना भजन की जन्म सिरानो जाते लोहे लोहे कैसेवरे जिससे लोहे को अगर पीटना हो कुछ बनाना हो लोहे से तो जब गर्म हो तभी पीटना चाहिए जब ठंडा हो जाए तो फिर व्यर्थ हो जाता है तो जीवन की जब तक गर्मी है तब तक कुछ कर लो इस गर्मी को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो लोग मरने की राह देखते लोग कहते मरते वक्त ले लेंगे राम का नाम कि मरते वक्त पी लेंगे गंगा जल कि मरते वक्त सुन लेंगे वेद के मंत्र गायत्री जब लोहा ठंडा हो जाएगा तब लाख पीटो कुछ ना बन पाएगा जिन तों को तन दिनो ताको ना भजन कीनो, नो जहां से जन्म हुआ उस स्रोत की भी तूने स्तुति ना की जिस से सब मिला उसको तूने धन्यवाद भी ना दिया जन्म सिरानो जात तेरो और रोज रोज राख आती जा रही अंगार ठंडा होता जा रहा लोहे कैसो तावरे याद रख कि लोहा ठंडा हो जाएगा तो प्रार्थना फिर व्यर्थ होगी अभी कुछ कर ले जब लोहा गरम हो जब जीवन उष्मा से भरा हो युवा हो ऊर्जा से भरा हो कुछ करने की सामर्थ हो कुछ होने की सामर्थ हो तब सारी ऊर्जा को परमात्मा के चरणों में जो रख देता उसके जीवन में क्रांति घटती रामजी को गाओ गाओ राम जी को तू रिझाओ राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे और ध्यान रहे रिझाने पर जैसे प्रेसी रिझाती जैसे प्रेमी रिझाता है रिझाना शब्द बड़ा प्यारा परमात्मा रूठा है क्योंकि तुमने जो अब तक किया है उसमें धन्यवाद भी नहीं दिया है तुमने परमात्मा का अनुग्रह भी स्वीकार नहीं किया शिकायत तो बहुत बार की है अनुग्रह का भाव प्रकट नहीं किया है मंदिर भी गए प्रार्थना करने तो कुछ मांगने गए हो धन्यवाद देने नहीं गए जो है उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया जो नहीं है उसके लिए शिकायत जरूर की है और शिकायत का प्रार्थना से क्या संबंध प्रार्थना का अर्थ तो धन्यवाद होता है इतना दिया है इतना दिया है तुम जरा हिसाब तो लगाओ कितना तुम्हें मिला है एक एक श्वास अमूल्य है सिकंदर ने जब सारी दुनिया जीतने का सपना करीब करीब पूरा कर लिया तो वह एक फकीर को मिला भारत से बाहर जाते वक्त वो फकीर से उसने कहा कि मैंने दुनिया को जीतने का सपना पूरा कर लिया वो फकीर हंसने लगा उसने कहा सिकंदर तुझे अभी भी होश नहीं आया अगर तू एक मरुस्थल में भटक जाए और तुझे प्यास लगी हो तो एक गिलास पानी के लिए तुम कितना राज्य का हिस्सा देगा सिकंदर ने कहा अगर ऐसी हालत हो कि मैं मर रहा हूं तो आधा राज्य दे दूंगा लेकिन फकीर ने कहा कि समझ कि मैं आधे राज्य में बेचने को तैयार ना हूं तो सिकंदर ने कहा पूरा राज्य दे दूंगा तो वो फकीर हंसने लगा फिर सोच एक गिलास पानी के लिए आदमी पूरे साम्राज्य को दे सकता पूरे पृथ्वी के साम्राज्य को जीने के लिए और जीना मिला है उसके लिए परमात्मा को तूने धन्यवाद दिया मुफ्त मिला है सारे जगत का राज्य देने को तू तैयार है कि अगर थोड़ी देर और जीने को मौका मिल जाए लेकिन जीवन तुझे मिला है वर्षों से तू जी रहा है और तूने कभी धन्यवाद दिया एक श्वास लेने के लिए तुम क्या देने को राजी न हो जाओ और ऐसी घड़ी आई कि सिकंदर जब चला गया तो वो सोच विचार में मग्न था बात तो ठीक थी वो अपने घर नहीं पहुंच पाया बीच में उसकी मौत हो गई और जब बीच में उसकी मौत करीब आई और चिकित्सकों ने कह दिया कि वह बचना सकेगा तब वो अपने गांव से केवल चौबीस घंटे के फासले पर था चौबीस घंटे बाद वो अपनी मां को मिल लेगा अपनी पत्नी को मिल लेगा अपने परिवार को मिल लेगा उसकी बड़ी आकांक्षा थी उसने अपने चिकित्सक से कहा कि जो भी खर्च हो उसकी फिक्र ना करो लेकिन मुझे 24 घंटे जिला लो मैं अपने घर तो पहुंच जाऊं वहां जाके मर जाऊं उन्होंने कहा हम असमर्थ चौबीस घंटे तो दौर चौबीस मिनट भी हम ना जिला सकेंगे सिकंदर ने कहा मैं सब देने को तैयार हूं तब उसे उस फकीर की बात याद आई कि वो ठीक ही कह रहा था वो कल्पना नहीं थी मरुस्थल की वो घटी जा रही बात लेकिन क्या करेगा चिकित्सक सिकंदर ने कहा कि मैं अपना सारा राज्य देने को तैयार हूं मुझे 24 घंटे बचा लो मैं अपनी मां की गोद तक पहुंच जाऊं वो देख तो ले अपने बेटे को दुनिया जीत के आ गया फिर मैं मर जाऊं कोई बात नहीं लेकिन चिकित्सक ने कहा क्षमा करें हम क्या कर सकते मौत आ ही गई द्वार पर घर नहीं पहुंच पाया सिकंदर चौबीस घंटे का फासला था सारा राज्य देने को तैयार था लेकिन तुम्हें यह जीवन मिला इसके लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद दिया जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन की नो जरम सिरानो जात तेरो कैसो तावरे रामजी को गाओ गाओ राम को तू रिझाओ रामजी के चरण कमल चित्त माही लावरे रिझाओ प्रभु को रिझाने का अर्थ है पुकारो हृदय से रो आंसू बन जाएं तुम्हारी प्रार्थनाएं यह पपीहे की रटन है बादलों की गिर घटाएं की लेती बलाएं खोल दिल देती दुआएं देख किस उर्मे जलन है यह पपीहे की रटन है जो बहादे नीर आया आंख का फिर तीर आया बजर भी बेपीर आया कब रुका है इसका वचन है यह पपीहे की रटन है यह न पानी से बुझेगी यह न पत्थर से दबेगी यह न सोलों से डरेगी यह वियोगी की लगन है यह पपीहे की रटन है जब तुम्हारा प्राण पपीहे की रटन जैसी पी कहां पी कहां की पुकार से भर जाए नानक के जीवन में उल्लेख वो, वो जवान थे उस रात क्रांति घटी वो बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे हैं आधी रात हो गई आधी रात भी बीतने लगी मां उनकी आई और कहा कि उठो अब सो जाओ और तब नानक ने कहा चुप सुन जरा और बाहर एक पपीहा पुकार रहा पी कहां पी कहां और नानक ने कहा अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं भी रुकने वाला नहीं जब इसे आधी रात का पता नहीं चल रहा तो मुझे क्यों पता चले जब ये पुकारे जा रहा है तो मैं भी पुकारे जाऊंगा आज तो तय किया है कि पपीहा रुकेगा तो मैं रुकूंगा अनथा में रुकने वाला नहीं इसका प्यारा खो गया है मेरा प्यारा भी खो गया है और इसका प्यारा तो शायद इसे मिल भी जाएगा मेरा प्यारा तो ना मालूम मिले कि ना मिले मुझे तो देर तक पुकारना दिन हो कि रात मुझे तो पुकारते ही रहना उस रात वे रात भर पुकारते रहे उसी रात क्रांति घटी उसी रात उन्हें पहली झलक मिली परमात्मा की उसी रात नानक आदमी ना रहे आदमी से ऊपर उठ गए एक तरंग आई उन्हें डुबा गई यह पपीहे की रटन है यह न पानी से बुझेगी यह न पत्थर से दबेगी यह न सोलों से डरेगी यह वियोगी की लगन यह पपी है की रटन है ऐसा हो जाए तो रिझाव पैदा होता कहत मलूक दास छोड़ दे तीन झूठी आस आनंद मगन होइ के हरगुन गावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कहत मलूक दास छोड़ देती झूठी आस अब संसार से और आशा मत रख कि यहां कुछ मिलेगा इसी आशा के कारण परमात्मा घोम नहीं पुकारते पिया को कैसे पुकार है? अभी रुपया की पुकार तो बंद हो तो फिर पिया की पुकार शुरू हो रुपया तो अभी सारे प्राणों को पकड़े अभी हम कैसे उस परम प्यारे को पुकारें अभी तो छोटी छोटी चीजें हमारी पुकार का आधार बनी कहत मलुकदास छोड़ देती झूठी आस इस संसार से न कभी कुछ किसी को मिला है न मिलेगा यहां सब आशाएं निराशाओं में परिणित हो जाती और यहां सब कल्पनाएं धूल धूषरित हो जाती यह संसार टूटे हुए इंद्रधनसों का ढेर यहां सपने टूटते हैं पूरे नहीं होते यहां टूटने को ही सपने बनते हैं पूरे यहां होने को बनते ही नहीं संसार मृग मरीच का है कोई नहीं कोई नहीं यह भूमि है हाला भरी मधुपात्र मधुबाला भरी ऐसा बुझा जो पा सके मेरे हृदय की प्यास को कोई नहीं कोई नहीं दिखती हैं बहुत मधुशालाएं दिखती हैं बहुत मधुबालाएं दिखते हैं बहुत मधुपात्र दिखते हैं बहुत मधुकलस कोई नहीं कोई नहीं यह भूमि है हाला भरी मधुपात्र मधुबाला भरी ऐसा बुझा जो पा सके मेरे हृदय की प्यास को कोई नहीं कोई नहीं लेकिन हृदय की प्यास इस जगत की किसी मधुशाला में बुझती नहीं कोई मधुपात्र इस प्यास को बुझाता नहीं कोई मधुबाला इस प्यास को बुझाती नहीं सुनता समझता है गगन वन के विहंगों के वचन ऐसा समझ जो पा सके मेरे हृदय उच्छ्वास को कोई नहीं कोई नहीं पुकारते रहो चिल्लाते रहो संसार की सब पुकारें सुने आकाश में खो जाती हैं ऐसा समझ जो पा सके मेरे हृदय उच्छ्वास को कोई नहीं कोई नहीं मधुरित समीरण चल पड़ा वन ले नए पल्लव खड़ा ऐसा फिरा जो ला सके मेरे गए विश्वास को कोई नहीं कोई नहीं अगर तुम जरा ही गौर से देखोगे इस संसार में तो तुम्हारी आशाएं सब निराशाएं हो जाएंगी इस संसार में आस्था उठ जाए तो परमात्मा में आस्था बैठनी शुरू हो जाती इस संसार की तरफ पीठ हो जाए तो परमात्मा की तरफ मुख हो जाता संसार से जो विमुख हुआ वो परमात्मा के सन्मुख हुआ या संसार की जिसे समझ आ गई संसार की व्यर्थता दिखाई पड़ गई उसे फिर दौड़ नहीं रह जाती ये तृष्णा का लंबा जाल नहीं रह जाता कहत मलुक दास छोड़ दे तू झूठी आस आनंद मगन हो ही कहती हर गुनगावर और फिर आनंद मगन होकर उदास होकर नहीं संसार से जो उदास हो गया वो परमात्मा में तो आनंद मगन हो जाएगा इसलिए उदास हो जाने से कोई उदासी नहीं हो जाता तथाकथित उदासी कि बैठे लंबे चेहरे थके मांदे हारे नहीं जैसे ही संसार से कोई निराश हुआ उसके जीवन में परम आनंद का उत्सव प्रकट होता है आनंद मगन हो ते हर गुण गावरे ते हरि को रिझावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे और तब परमात्मा से एक संबंध बनना शुरू होता है जो प्रेमी और प्रेसी का संबंध है छाय तो देते नहीं मधुमास लेकर क्या करूंगी बाह तो देते नहीं विश्वास लेकर क्या करूंगी टूटकर कर बिखरी हृदय की कुसुमसी कोमल तपस्या स्वप्न झूठे हो गए हैं आरती के दीप का मधुनेह चुकता जा रहा है फूल झूठे हो है, गए हैं आ गई थी द्वार पर तो साधना स्वीकार करते अब कहां जाऊं बताओ तृप्ति तो देते नहीं यह प्यास लेकर क्या करूंगी छाया तो देते नहीं मधुमाश लेकर क्या करूंगी बांह तो देते नहीं विश्वास लेकर क्या करूंगी भक्त तो प्रेसी है परमात्मा तो प्रेमी वो कहता बांह दो बातों से ना होगा बांह तो देते नहीं विश्वास लेकर क्या करूंगी विचारों और सिद्धांतों से ना होगा तृप्ति तो देते नहीं छां तो देते नहीं मधुमास लेकर क्या करूंगी आज धरती से गगन तक मिलन के छंद सज रहे हैं चांदनी इठला रही है स्वप्न सी वंशी हृदय के मर्म गहरे कर रही है गंध उड़ती जा रही है मंजरित अमराइयों में मदुर कोयल कूकती है पर अधर मेरे जड़ थे गीत तो देते नहीं उच्छ्वास लेकर क्या करूंगी बांह तो देते नहीं विश्वास लेकर क्या करूंगी भक्त तो लड़ने लगता है एक बार फ्रेम की पुकार उठती है तो भक्त तो लड़ने लगता है सिर्फ भक्त ही लड़ सकता है भगवान से क्योंकि भक्तों को कोई डर नहीं भगवान का प्रेम में कहां भय गीत तो देते नहीं उच्छ्वास लेकर क्या करूंगी बां तो देते नहीं विश्वास लेकर क्या करूंगी डूबती है सांझ की अंतिम किरण सी आस मेरी और आकुल प्राण मेरे किस क्षितिस की घाटियों में खो गए प्रध्वनित होकर मौन मधुमे गान मेरे चरण हारे पंथ चलते मन उदास तन थकासा कौन दे तुम बिन सहारा सांस तो देते नहीं उल्लास लेकर क्या करूंगी बाह तो देते नहीं विश्वास लेकर क्या करूंगी भक्त फिर एक वार्ता में लीन होता परमात्मा के साथ भक्त की प्रार्थना जप नहीं एक वार्ता है प्रेमी के साथ प्रेमी की वार्ता है प्रेमी के साथ प्रेमी का रूठना मनाना है रामकृष्ण के जीवन में ऐसी उल्लेख आते हैं कि कई बार वो प्रार्थना बंद कर देते द्वार दरवाजा बंद कर देते दक्षिणेश्वर का दो चार दिन अदार्थी हो जाते खबर मिली मंदिर के ट्रस्टियों को उन्होंने रामकृष्ण को बुलाया कि क्या मामला है प्रार्थना तो रोज नियम से होनी चाहिए यह कोई ढंग हुआ उन्होंने कहा ढंग हो या ना ढंग हो फिर कोई और पुजारी खोज लो क्योंकि जब मैं नाराज हो जाता हूं तो फिर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा अभी नाराज हो गया दो दिन से इतना चीखा चिल्लाया और सुनते ही नहीं तो चीखने चिल्लाने से क्या सार मैं मनाता हूं कभी कभी उनको भी मजबूर कर देता हूं मुझे मनाने को जब दो चार दिन में दरवाजा बंद करके रख देता हूं भोग भी नहीं लगाता तब वो मेरे पीछे घूमने लगते वो कहते हैं रामकृष्ण आ जा चल आजा अब ठीक रामकृष्ण के जीवन में जो परम क्रांति घटी वो घटी ऐसी कि एक दिन उन्होंने प्रार्थना शुरू की और वो प्रार्थना करते ही रहे जो मंदिर में प्रार्थना सुनने आए थे कप के थक गए और चले गए मंदिर खाली हो गया भर दोपहरी हो गई कोई मंदिर में ना बचा सन्नाटा छा गया मगर वो अपनी प्रार्थना किए जा रहे हैं वो रोए ही चले जा रहे हैं आखिर में उन्होंने कहा कि बस अब आखिरी दिन आ गया अब तू दर्शन देता कि नहीं अब तू प्रगट होता कि नहीं या तो प्रकट हो जा या फिर ये जो तलवार टंगी है काली की ये लेके मैं अपनी गर्दन काटे देता हूं बहुत हो गया तू मानता नहीं और किसी चढ़ाव से तो गर्दन चढ़ा देता हूं झपट के तलवार खींच और तलवार मारने को ही थे अपने गर्दन में कि तलवार हाथ से छूट के गिर गई विराट प्रकाश फैल गया रामकृष्ण बेहोश हो गए छह दिन तक होश ना आया लेकिन उसके बाद जब होश में आए तो जो आदमी बेहोश हुआ था वो जा चुका था दूसरा आदमी आ गया था ये बात ही और थी रामकृष्ण विदा हो गए थे परमहंस का आविर्भाव हो गया बात यहां तक तो पहुंच गई लड़ाई पर यहां तक तो पहुंच गई कि हम नहीं मानते तो तलवार से गर्दन काट देता हूं उसी क्षण घटना घट गई इसको ही दांव लगाना कहते हैं। परमात्मा को रिझाना है मनाना है परमात्मा को प्रेम पातियां लिखनी है, परमात्मा से प्रेम का एक संबंध बनाना है मनुख का सारा गीतों का सार सारे सूत्रों का सार इतना ही है यह यही रीछ मेरे निरंकार की कहत मलूक देवाना रिझाना इस शब्द को खूब याद रखना अगर तुम थोड़ा सा भी रिझाने की कला सीख जाओ तो परमात्मा दूर नहीं परमात्मा पास ही है। तुमने पुकारा नहीं परमात्मा बहुत पास है तुमने आंख ही उठा के नहीं देखा तुमने प्रेम का शब्द ही नहीं उठाया अभी तक ये दो मार्ग हैं एक ज्ञान का मार्ग एक भक्ति का मार्ग भक्ति का मार्ग बड़ा अनूठा मार्ग है तुम में जो दीवाने हो उनके लिए निमंत्रण आज इतना ही